चंद्र की जय सुतुमान की जय सब संत की जय <coughs> दुर्बा संख्या पच्चीस के बाद देह विशाल परम हरुआ जत मंदिर चढ़िधाई जरई नगर भालो बिहला जपट लपट बहु कोटि कराला आत्मात आसुनी पुकारा अवसर को हम ही उबारा झुकाए कप नहीं होई हो पानर रूप करें सुर कोई साधु अवज्ञा कर फल ऐसा तरई नगरय नाथ कर जैसा नगर नाथ कर जैसा, सारा नगर निमिषे कुमारही एक विभीषण कर दहनाही ताकर दूर तयन लजि सिर जा न सोते ही कारण गिरिजा उलटि पलट लंका सब जारी तो पोती तो परापुन सिंधु मझारी तो पूछ बुझाए कोई श्रम धर लघु रूप बहु जनक सुता की आगे ठाड़ भयों कर जोड़ी करें कल देख रहे थे की हनुमान जी लंका में हैं और ने आदेश दे दिया कि हनुमान जी की पूछ में कपाल पेड़ करके तेल बोर करके उसमें आग लगा दो तो जब जरिए भी पूछ ले करके अपने स्वामी के पास जाएगा तब उनको ले आएगा फिर हम देखेंगे कि वो कैसे क्या जिनकी कितनी महिमा ये गा रहा था वो कैसे क्या हैं ये मैं देखूंगा तो जैसे ही सुना हम लोगो ने ले जा हनुमान जी को सड़क पर ले गए और उनकी सब पूछ में कपड़ा लता सब बांधा तेल बोरा हनुमान जी ने पूछ पड़ी लंबी कर दी उसमें नगर भर के साथ कपड़े सब उसमें लग गए, उसमें आग लगा दी गई उसमें आग लगाई गई हनुमान था। जी सरस्वती में पदे हुए थे उसमें, उसमें से निकल आये छोटे होकर के और बस मकानों को छत पर ऊपर चढ़ गए कूदने लगे फिर विशाल शरीर उन्होंने अपना कर लिया कल तो में देख रहे थे की हरिप्रेत के ही अवसर चले मरुत्यान चास उस समय भगवान की प्रेरणा से उनचास पवन के माने बहुत तेज आंधी तूफान सब चलने लगा बस जब आग लगे और फिर आंधी चले तो फिर क्या कहना है? हरि के माने दो हैं, हरि के माने भगवान भी है और हरी माने पानर भी है ये भी कह सकते हैं हनुमान जी ने पवन देव जो रावण के दरबार में फते थे तो उन्होंने जैसे ही छूटे तो पहले पवन देव को मुक्त कर दिया अब तुम ब्राह्मण के दरबार में तुमको जाने की जरूरत नहीं उनको हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं अब तुम हमने छोड़ गया तो हनुमान जी ने जैसे पवन देव को छोड़ दिया तो वो भड़वा करके निकले तो फिर बड़ी चोर की आगे चली दूकान चली और फिर उसके बाद दोनों की सहायता से हनुमान जी ने आग लगा दी और पवन देव ने उस को बढ़ा दिया नगर भर में आग लग गई विशाल परम हरवाई अब आग लगा रहे हैं तो देखो दे बताते हैं कि हनुमान जी की जो है देश, शरीर तो बड़ा विशाल है लेकिन परम हरवाई देखे हल्का बहुत है। भारी शरीर हो तो कोई कूद नहीं सकता जैसे हाथी से कहो एक नाला कूद जाओ तो कूद नहीं सकता घोड़ा कूद जाए तो ऐसे करके ये ये होता संदेह हनुमान जी ने अगर इतना भारी शरीर बना लिया तो एक मकान से दूसरे मकान में कैसे कूदते होंगे लेकिन वो चौड़ी चौड़ी सड़कें वो सब एक छत के ऊपर फूल दूसरे छत छत्ती ऊपर चले जाएं, शरीर बिल्कुल हल्का उनका उसमें भारी पर नहीं तो कहते मंदिर ते मंदिर चढ़ाई, एक, एक मकान से दूसरे मकान दूसरे मकान से दूसरे मकान पर घूबते रहे मंदिर यहाँ मकान के लिए कहते वहां लंका के जितने मकान है सब मंदिर कहलाते हैं मंदिर के माने केवल यही नहीं की जहाँ भगवान की मूर्ति स्थापना हो उसी को मंदिर कहें जितने भवन है वो भी मंदिर कहलाते है तो सब भवन भवन में सब में जितने थे छतों छतों बिखरते हुए हुए हनुमान जी अपनी आग लगी पूछ जहा जहाँ ले गए सब जगह सब जगह आग लगा दी जहाँ पकड़ लिए सब जगह आग पकड़ती चली। और जरे ही नगर भा लोग बिहाला सारा नगर जलने लगा चारों तरफ से सब नगर जलने लगा और सब लोग बिहाल अरे एक तरफ आग लग जाती कहीं गाँव नगर में तो तो सब फैलती जाती तमाम जहाँ तो पर कि सब चारों तरफ से सब जगह घर घर में आग लगा दी जाए तब सब आग लगी फिर क्या उसको बुझने क्या है आग तो बहुत लगी सुनी होगी लेकिन एक ऐतिहासिक आग और भी है ग्रेट फायर ऑफ लंडन वो सत्ता किसी ने इतिहास में पढ़ा हो देखा हो इंग्लैंड में जो लंदन में जो वहां की राजधानी है उसमें आग लग सारा नगर गया। तो प्रसिद्ध ग्रेट ग्रेट फायर ग्रेट फायर जैसे लंदन जल गया ऐसे ही श्री लंका जी सब चारों तरफ से हनुमान जी ने सब कहकर कहते हैं कि जरे नगर भार लोग बेहला सब नगर भर के लोग बेहाल हो गए हाय हाय करने लगे चिल्लाने लगे भागने लगे फड़फड़ाने लगे लेकिन लपटे हैं शहर भर में सब जगह जगह जगह वो दौड़ने लगी लपट लपट झपट झपट झपट करके दौड़ दौड़ के लपते चलने लगी माने लगते हैं एक घर से दूसरे घर में सब जगह फैलने लगी अगर कोई हम जो कहा सब कहते हैं, कि हमने तो पहले ही कहा था कि जब ये इतना विशाल शरीर और इतने राक्षसों को खट्टा मार दिया, सेना की सेना मार दी अच्छा कुमार को मार दिया तभी हमने बता दिया था कि ये कोई बानर नहीं है बानर ऐसा कहा कर सकता है? ये कोई देवता ही है बानर रूप धर करके आया है बानर रूप धरे को ही देवता है ये बानर रूप धारण करके आ गया और श्रीनगर जला दिया वैसे ही देवता लोग हैं ही पानर रूप धारण किए हुए स्वयं को भी लगने लगा लोगों को हनुमान जी स्वयं शंकर जी का रूप धारण शंकर जी हनुमान रूप धारण किए हुए है तो ऐसे करके कर फल वैसा आप देखो जो लोग कुछ लोग जो समझदार हैं उनकी बात ऐसी लगती है वहां पर लंका में है तो सब आचार ही लेकिन कुछ लोग भले लोग भी है और दूसरी बात ये की बुरे लोग भी आखिरकार जब विपत्ति आती तो भगवान ही याद आते है दुष्टों तो को ऐसा लगता है कि समय जो वो कुछ सदबुद्धि के लोग रहे होंगे उन्होंने अनुमान लगाया कि लगता है कि ये देवता है कोई जो बानव रूप धारण किए हुए है और ये बात भी उन्होंने कही कि साधु अवज्ञा कर फल वैसा कि देखो साधु की अवज्ञा का फल ऐसा होता है बार बार नहीं कहते नहीं तो ये भी कह सकते हैं कि कथा कहने वाले भगवान शंकर जी पार्वती जी को बीच बीच में बताते रहते हैं हम जो कथा सुना रहे हैं इस कथा का कुछ शिक्षा भी से मिल रही कि नहीं मिल रही है इसे क्या शिक्षा मिलती है तो ये बताते हैं कि साधु अवज्ञा कर फल ऐसा अगर किसी साधु की अवज्ञा करो उसका अनादर करो उसका विरोध करो तो क्या होगा जरा नगर अनाथ कर जैसा उसी का फल है ये सब नगर ऐसे जल है जैसे की कोई अनाथ हो जिसका कि कोई धनी धोरी न हो ऐसे करके कोई इसका आपको बचाने वाला नहीं कोई बचाने वाला नहीं इस प्रकार से नगर चल रहा है कोई समय नहीं चलता तो ये एक उदाहरण इस प्रकार के बीच में ये भी है ये बोलते जाते हैं देखो इसमें शिक्षा की बात कि जो साध पुरुष संत पुरुष है उनका विरोध नहीं करना चाहिए उनसे पैर भाव नहीं करना चाहिए उनकी सहायता ही करे उनके अनुकूल रहे ये शास्त्र मत है संतों का विरोध करने वाले व्यक्तियों को उनके फिर उनको हानि उठानी पड़ती है कहते हैं कि जारा नगर माही, निम्ते देर में सब नगर जलाकर रख दिया हनुमान जी ने बस एक विभीषण कर ग्रह ना विभीषण का एक घर छूट गया उसमें आग नहीं लगी ऐसे मालूम होता की हनुमान जी ने नगर गांव गांव उसके घर गा, घर में सब जगह आग लगाई लेकिन विभीषण जी का घर पहले जानते थे तो विभीषण जी का घर पहले हुआ थे रात में ही पहले तो उनका जाना हुआ था तो उस घर में आग उन्होंने नहीं लगाई उस छत के ऊपर कूद करके उनके विभीषण के घर पर नहीं पहुंचे दूसरी बात ये कि भाई जब आग लगी उनचास पवन चले तब तो, तो वो एक, एक मकान से दूसरे मकान में आग सब जगह पहुंची तो विभीषण के घर में भी पहुँच सकती थी तो पार्वती जी कहने लगी हनुमान जी ने छोड़ भी दिया है वो हवा चली तो वो कैसे बचा ले के बचे? चले। तो पार्वती ये सिर्जा, सिर्जा ये तो के शंकर ये समझाते है दूत है उस परमात्मा के जिसने की अग्नि की रचना की है ये लेकर के आकाश से लेकर के पृथ्वी तक रचना किसने की तो शास्त्र में जैसे उपनिषदों में आता है तस्मात वायु तस्मात आत्मा आकाश संभूता आकाश वायु अब उसमें होता है, देखो परमात्मा से ही आकाश की उत्पत्ति हुई आकाश से वायु की हुई अग्नि से जल की हुई जैसे पृथ्वी की उत्पत्ति हुई इस प्रकार से कर्मशा समस्त पंच महाभूतों से ब्रह्मांड आदि की रचना शुरू हो गई तो ये सब रचना है तो जिस परमात्मा ने अग्नि की रचना की तो उसके अधीन हो गयी अग्नि को परमात्मा की आज्ञा मानने पड़ेगी इसलिए कहते हैं दूत सरजा कारण गिरजा पार्वती इस कारण से वो नहीं घर जला भगवान राम के भक्त तो विभीषण भी हैं और हनुमान जी हनुमान जी उनके दूत हैं विभीषण भगवान राम के भक्त हैं इसलिए जब वो हो हनुमान ने तो विभीषण का घर नहीं जलाया और दूसरे भगवान ने भी उनकी घर रक्षा की अग्नि ने भी उनके घर को नहीं जलाया भीषण के घर को छोड़ दिया तो इस प्रकार से सब लंका जल गई उलट पलट लंका सब जारी तो कहते हैं इस प्रकार से सब लंका जल है उलट पलट लंका सब जारी बने बार बार घूम फिर करके लंका को उलट करके बने ऐसा नहीं कि उल्टी कर धरी फिर उपजारी उलट पलट मने एक तरफ जला करके लौट करके फिर आए जहां देखा कि आग वहां नहीं पकड़ी है वहां आ करके फिर आग लगा दी फिर वहां जल गया फिर तो दूसरी तरफ तो देखा जा करके कि जहाज बुझ गई है नहीं पकड़ पा रही है वहां जाकर के फिर आग लगा दी इस तरह से मैंने कहीं कोई कोना बचने न पावे जलने से साफ जला करके रख दिया ठीक है लंका सब जारी और अपने सिंधु मझारी उसके बाद हनुमान जी लंका जला करके समुद्र में कूद पड़े लंका विचार समुद्र तो है ही और समुद्र पानी भरा अस पानी में कूद पड़े और कूद पड़े तो क्या क्या कूदे क्यों कि पूछ बुझाए अब इतनी लंबी बड़ी पूछ और उसमें इतनी ज्यादा लग रही है आग तो कैसे बुझे तो समुद्र के पानी में बुझाने के लिए उसमें कूद पड़े तो एक तो पूछ की आग बुझी और दूसरा क्या हुआ की हनुमान जी कुते कूदते कूदते कूदते थक गए तो उनको थका पानी में थकने के बाद अगर कोई स्नान कर ले नदी में सागर में तो उसकी थकान भी मट जाती है तो अगर सुझा के पूछ बुझाई खोई श्रम खोई श्रम थकान में और धड़ी लघु रूपी और वहां से निकल करके आए सीता जी के सामने आकर के खड़े हुए जब सीता जी के पास आते हैं तब छोटा रूप धारण कर लेते हैं निशाचरों के लिए हनुमान जी का शरीर है और सीता जी के लिए और वहां जो उनके साथी जामाना भी है उनके लिए शरीर का जो है छोटा है भगवान के सामने छोटा शरीर धारण करके जाते हैं तो छोटे शरीर के माने विनम्रता पूर्वक बड़ा सही धारण के माने कुग्र रूप धारण करके तो ये इस प्रकार तो फिर छोटा रूप धारण करके हनुमान जी फिर सीता जी के सामने, सामने। धरिलूप बहुरी और जनक सुता के आगे ठाड़ भयो कर सीता जी के सामने हाथ जोड़ करके हनुमान जी जाकर खड़े हो गए हाथ के जोड़ करके खड़े हो गए अब हनुमान जी कुछ सीताजी से कहते हैं इसलिए हाथ जोड़ रहे हैं और जाने की आज्ञा भी मांग रहे हैं उनसे जाने के लिए इसलिए हाथ जोड़ रहे हैं दूसरी ये भी हो सकता है कि हनुमान जी ने नगर पर में आग लगा दी और आग लगा दी कि माने राव और भी क्रोधित होगा हा? तो इसके सीता जी के सामने क्षमा मांगने लगे कि हमने एक गलती जरूर की कि लंका में आग लगा दी तो उसके लिए आपसे हम हाथ जोड़ते है प्रार्थना करते है की जो आग लगा दी क्या करें उस समय आग लगा नहीं आग लगा दी सीता जी जी को को को बाद में सीता जी भी समझ कि ये साधारण नहीं है बानर है इतने लोगों को, निशाचरों को इसने मार दिया अच्छे कुमार को मार दिया और ये बानर जो है ये है नगर भर में आग लगा दी ये सब बता दिया तो सीता जी को समझ में आ गया कि बनर भी कितना शक्तिशाली है अब आगे कहते हैं हनुमान जी की मात मोहिंदी जय कचुचीना जयसे रघुनायक मोहिदीना चूड़ा मणि उतार तब देर समेत पवन सुत कस मोर प्रणाम प्रकार प्रभु पूर्ण कामा दीन दयाल बिरु संभारी रघुनाथ मम संकट भारी पाप शक्र सुख कथा सुनायो दान प्रताप प्रमु समझायो मास दिवस महू नाथ न आवा तो जीत नहीं पावा कहू कपि के विधि राख प्राण तुम पात कहते अब जाना तो इधे किसी तो तो तो तो तो तो तल पी छाती निमो कम सोई दिन सोराती सो जनक सुतही समुझाए करी बब विदीरज दीन दी चरण कमल सिरुनाय कपी गबन राम तंत्र की जय पवन आध्यात्मिक दृष्टि याद रखें कि लंका रिहा शक्ति है शरीर अपना स्थूल शरीर उस शरीर में जो अहम भाव है और उसमें आसक्ति है वो सदा बना रहे इस प्रकार की जो कामना है उस देहाशक्ति का नाम लंका है और इस शरीर में रहने वाला जो मोह है जीव का पुरावन है जीव विभीषण है ये थोड़ी सी बातें ध्यान में रखे और इसको ध्यान में रखते हुए तब ये है इसको समझने की कोशिश करें। अब लंका जड़ी हनुमान जी लंका में आते हैं और लंका जलती है तो इससे तात्पर्य कि हनुमान जी भगवान के दूत हैं भगवान के भक्त हैं तो जब कभी सत्संग प्राप्त होता है साधु संगति प्राप्त होती है तो उसका सबसे पहला फल आध्यात्मिक विकास अगर जीवन में होता है व्यक्ति तो का यही है कि उसका बिहाभिमान छूटता है बीहा न छूटा तो समझो कोई आध्यात्मिक विकास नहीं हुआ। एक तो शास्त्रों का शाब्दिक ज्ञान मौखिक ज्ञान एक बात है और शास्त्र जैसा कहते हैं वैसा जीवन में परिवर्तन आवे व्यक्ति वैसा ही बने ये दूसरी बात है शास्त्र बार बार यही कहते हैं कि देखो किस प्रकार से है? जीवन में भौतिकता से अलग हट करके आसक्तियों से अलग हट करके अपने अंदर किस प्रकार से आध्यात्मिक चेतना जागृत हो देहा छूटे जीव भाव आवे जीव भी परमात्मा में समर्पित हो ये सब भावना चाहिए जीव परमात्मा को समर्पित हो यह आध्यात्मिक कार्य है लेकिन जीव अपने आप को परमात्मा तब तक समर्पित नहीं कर सकता जब तक वो देहा भी मन न छोड़े जीव अज्ञान में देहा शक्ति में लगा हुआ संसार जगत को देखता है उसी में आसक्त रहता है। है। ये संसारी व्यक्ति की स्थिति आध्यात्मिक विकास शुरू हुआ तो जीव ने देहाशक्ति छोड़ दी और वो परमात्मा की शरण में गया जीव एक ही तरह रह सकता है चाहे देहा करके संसार भी चके और या इधर से छूटे तो फिर भगवान भी शरण में जाए कोई तो भगवान में भी शरण में भी चला जाए और दया तो दोनों बातें साथ साथ और ये आध्यात्मिक विकास के साधन जो हो वो भी इस प्रसंग में आ गया वो आ गया कि हनुमान जी का लंका में आना हनुमान जी का लंका में आना के माने कई बातों का ध्यान देंगे तो अपने आप विचार कर लेंगे हनुमान जी वैसे जो है वो भगवान के भक्त हैं साधु जैसे यहाँ का जो साधु अवज्ञा कर फल ऐसा तो यहाँ हनुमान जी को साधु करके कहा साधु के माने ये कि देखो जब भगवान की कृपा होती है साधु संगत पाइए साधुओं तो का साथ प्राप्त होता है संतों का साथ प्राप्त होता है जे दर्श परस समागमादिक पाप राश नापराश दूर होती है नष्ट होती है ये पाप के माने है नेगेटिव टेंडेंसीज मारी जो नेगेटिव टेंडेंसी हैं, विपरीत संस्कार हैं, उन संस्कारों के कारण से देहाभिमान हो गया संसार में आसक्त हो गए तो इनका सबका विनाश सत्पुरुषों सब के साथ से होता है तो उनका विनाश होना ही ये लंका का जलना है अब इसके बाद में आगे कथा जब आएगी तो देखेंगे कि विभीषण जो है वो हो फिर लंका छोड़ करके भगवान श्री राम जी के शरण में चले जाते हैं तो विभीषण है जीव तो जब अलंका जलती है तो विभीषण उसके बाद फिर विभीषण नहीं जलते है न विभीषण का घर जलता है विभीषण फिर वहां से लंका छोड़कर के भगवान की शरण में चले जाते तो ये धीरे धीरे करके अपने अंदर देखने का प्रयास करना चाहिए शास्त्र का मत क्या है और क्या कहना चाहते हैं और क्या रूपरेखा हमारे आध्यात्मिक जीवन की होनी चाहिए उसे ध्यान दे करके अपने भीतर अनुभव करे पहचाने और उसी प्रकार की स्थिति बनाए रखने की कोशिश करें। करे लंका के जलने के माने हो गया देहा शक्ति का विनाशे भीषण का भगवान श्री श्री राम जी के क्षण में जाना हो गया जीव का परमात्मा के क्षण में जाना और फिर ये जब जीव परमात्मा के क्षण में गया तो अब मोह का नाश बाद में होता है देहाभिमान पहले छोटता है मोह का नाश बाद में होता है कोई मोह का नाश करके आगे मन छोड़े तो उल्टी बात है पहले इतना ज्ञान होना चाहिए कि ये शरीर में नहीं जीव में लेकिन अपने आप को कोई जीव समझता है तो इसके माने ये नहीं कि उसका मो दूर हो गया मोह फिर भी उसमें है वो जीव अपने आप को जब तक तो जीव समझता है तब तक मोह ही है जब जीव अपने आप को आत्मा करके समझे शुद्ध चेतना स्वरूप मित्र मुक्ता स्वरूप तब तो जो है वो आत्मा वही अपना स्वरूप है ये जब अनुभव में आ जाए तब वो छूटा लेकिन वो मोह तब तक, तक नहीं छूट सकता जब तक परमात्मा की क्षण बन जाए आत्मा की परमात्मा की क्षण बन जाए उधर की तरफ उन्मुख न हो तब तक ही मोह नहीं छूटेगा तो मोह छूटने के भी पहले देहाभिमान छूटना चाहिए <laughs> तो ये इस प्रकार से लंका दहान की कथा हो गई और उसके बाद हनुमान जी जो है वो समुद्र में से निकल करके सीता जी के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हुए तो उनसे बोले कि माँ तुमोही दीजे कच कि अब हम चलना चाहते हैं अब जाकर के हम भगवान श्री राम जी को ये सब समाचार हमको जल्दी ही बताना है इसलिए अब हम चलते हैं हमारा काम समाप्त हो गया अब हमको भी उसी प्रकार से कोई चिन्ह दीजिए जिस प्रकार से भगवान राम ने दिया था भगवान राम ने मुद्रिका दी थी उन्होंने भगवान हनुमान जी ने सीता जी को दे दी सीताजी समझ गए किया भगवान राम के दूत है उन्होंने पहचान लिया अब यहाँ से हनुमान जी को ये चिन्ह बताना है भगवान राम को दिखाना है जा करके कि हम सीता जी के यहाँ ही हो आए ऐसा नहीं कि हम कहीं और हो आए कोई और किसी कोई मिल गया और किसी ने बता दिया हम ही सीता आए तो बस गए चले जाए ऐसे अच्छी बात नहीं करते इसलिए कहते हैं आप भी अपना कोई ऐसी पहचान दीजिए भगवान श्री राम जी ये मान ले हाँ मैं आपके पास तक आया और आपकी ही समाचार लेकर के जा रहा हूँ तो मात तो मोहितीजे जैसे रघुनायक मोहित जैसे भगवान जी ने मित्र दी थी <coughs> वैसे याद दीजिए तो सीता जी ने माना कि हाँ ठीक कहते हैं तो उन्होंने क्या किया चूड़ामणी उतारे तब दे तब तो सीता वो अपने सिर में जो चूड़ामी बांधे हुए थे वो उतार करके निकाल करके उनको दे दिया अध्यात्म रामायण में आता है कि सीता जी अपने बालों के बीच में एक मणि थी उनकी वैसे तो वो मणि जो है वो बांध करके माथे पर रखी जाती है सर में आभूषण है चूड़ामणि सर का आभूषण है लेकिन सीता जी ने अध्यात्म रामायण में आता है, सीता जी ने अपने बालों के भीतर हाथ डाला और उसमें से निकाल करके वो मणि हनुमान जी के हाथ पर रखती है तो चूड़ाम उतारी तब उतार के माने ये उन्होंने अपने से निकाल करके दे और हर ले और हनुमान जी ने कहा समझाने बताने के लिए ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी इस चीज चूडामण से वो समझ जाएंगे पहचान देंगे अब इसके बाद सीता जी और क्या कहती है हनुमान जी से समाचार भी देती जैसे भगवान श्री राम जी ने समाचार भेजा था उनके पास संदेश भेजा था उसी प्रकार से सीता जी भगवान राम के लिए संदेश कहती हैं कि कहे उतमोर प्रणाम सीता जी ने हाथ जोड़ करके बताया कि देखो जैसे मैं हाथ जोड़ करके बता रही हूँ इसी प्रकार से भगवान श्री राम जी से मेरा प्रणाम कहना असमन इस प्रकार से इस प्रकार से सूचित होता सीता जी ने वहीं पर भगवान का स्मरण करके उनको प्रणाम किया और कहा भगवान को बता देना की इस प्रकार से सीता जी ने प्रणाम बोला और, और ये भी उनसे फिर कहना कि प्रकार कामा और भगवान से कहना कि हे की आप तो स्वामी हैं तीनों लोगों के स्वामी हैं और पूर्ण काम है पूर्ण काम माना आपको कोई आवश्यकता नहीं कोई कामना नहीं देखो तो ये बात यहाँ की ध्यान रखने की है ये बहुत से संदेश संदेह धन जो है रामायण के वो ऐसे करके इन बचनों में छिपे हुए हैं यही ढूंढना पड़ता है हमको जैसे ये कहते हैं कि भगवान राम को भी क्रोध आ गया और भगवान राम को भी दुख हुआ सीता जी के हरण पर तो उसका उत्तर ये है सीता जी भी जानती हैं कि भगवान राम पूर्ण काम है जो पूर्ण काम होता है उसे कोई कामना नहीं और जैसे कामना नहीं उसे दुख होगा हा? कोई दुख का सवाल ही भगवान राम को तो कोई दुख नहीं कि सीता जी अगर भगवान राम को लौट करके नहीं भी मिलती हैं तो भगवान श्री राम जी की कोई कमी नहीं पूर्ण काम है कि माने भगवान राम को सीता जी की कोई जरूरत नहीं है ये सीता जी जानती तो ऐसा है ऐसा नहीं कि हम जब तक से हम मिलेगी नहीं तब तो तक तो भगवान राम की कामना पूर्ण नहीं होगी या उनको दुख रहेगा ऐसा नहीं है फिर भगवान राम क्या दुखी है उसका काम जैसे सीताजी कहते हैं दीन दयाल बिर संभारी भगवान राम दीन दयाल है भगवान ये देख करके की सीताजी कहते हैं कि हम दुखी हैं, तो हमारे दुख और दीनता को देख करके भगवान हमारे ऊपर कृपा करेंगे और रावण के चंगुल से हमारा हमको मुक्त करेंगे ठीक है बस उसके पीछे इसको भी ध्यान रखना चाहिए कभी कभी बात यह कि अध्यात्म की विद्या जो है ऐसी है इसमें सूक्ष्म बातें बहुत है लौकिक अर्थ में देखेंगे तो बात समझ में नहीं आती आध्यात्मिक रूप से देखे तो बात को सब समझ में आती है भगवान राम सीता जी के हरण हो जाने से भगवान राम की कोई हानि नहीं हुई और न उस हानि के कारण कि भगवान राम की कोई हानि हो गई हो उस दुखी हो जैसे किसी व्यक्ति का कोई पैसा चला जाए तो हानि हो जाए या संसारी व्यक्ति की, की कोई स्त्री धन संपत्ति पुत्र आदि नष्ट हो जाए मर जाए चले जाए तो व्यक्ति को दुख होता है तो लोग आज अपनी आरोप भगवान के ऊपर करते हैं की जैसे हम दुखी हो जाते हैं ऐसे भगवान भी दुखी हो गए लेकिन ऐसी बात नहीं है भगवान राम तो पूर्ण काम सीताजी चली जाए आ जाए भगवान श्री राम जी अयोध्या का राज छोड़कर के वन में चले है तो राज्य ही चला गया उनका तो क्या दुखी हो गए उनको न राज्य जाने का दुख है धन संपत्ति जाने का कोई दुख है न स्त्री के जाने का कोई दुख है क्योंकि वो अपने आप में पूर्ण काम है, है आत्मा है परमात्मा है ब्रह्म है वो सब ब्रह्म जो है वो अपने आप में स्वयं आप पूर्ण काम कृत कृत्य तत्त धन्य अपने आप से है उसको किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं और उसका कोई दुख है न उससे कोई वियोग है लेकिन वो सीता जी के दुख के कारण से कि जो वो दुखी है तो इस कारण से उनके ऊपर दया करके भगवान राम सीता जी का उद्धार करते हैं तो इसलिए सीता जी कहते हैं दीन दयाल के मैंने अपनी प्रतिज्ञा को कि भगवान श्री राम जी का ये स्वभाव है कि दीनों के ऊपर दया करते हैं